कार्य क्रिया योगा, क्रिया ही योग। सब है। क्रिया है स्वाध्याय क्रिया है ईश्वर क्या है और क्रिया को ही कहा गया योग क्रिया को योग क्यों कहा गया क्योंकि क्रिया योग का योग का अर्थ तो पहले समाधि बताया गया है ना योगस्त प्रवृत्ति निरोधा योग का अर्थ क्या है समाधि तो क्रिया को योग कहा गया है क्यों क्यूँकी क्रिया कैसी है योग का साधन है मतलब समाधि का साधन है क्रिया स्वयं समाधि नहीं है समाधि का तो इसीलिए अवतरणिका में जो आया है ना समाहित नोगा चित्त समाधि प्रकरण में एकाग्र चित्त साधक के लिए योग का उपदेश किया गया मतलब योग के साधन का उपदेश किया गया इसे तो क्रिया योगा में योग पद योग के साधन का वाचक है तो अवतरणिका में आया हुआ योग पद भी किसका वाचक है योग के समाधिकाग्र चित साधक के लिए योग का उपदेश किया प्रथम कि चंचल चित्त वाला साधक भी योग से कैसे युक्त हो यहाँ भी योग से योग का साधन ले लेना है योग के साधन से कैसे युक्त हो क्योंकि ठीक पूर्व में योग योग के साधन का वाचक आए ना उत्तर निशा इसलिए यहाँ भी समाधिक वाचक न मान करके योग के साधन का ही वाचक मानना पूर्व में ऐसा <खें> देखते <खें> हुए संचल चित्त वाला साधक भी कैसे योग के साधन से युक्त हो इसलिए यह पार आरम्भ किया जाता है स्वाध्याय के दोनों वापस प्रणववादी नाम जपा और मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र का मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र का अध्ययन करना और मोक्ष के साधन प्रसाद जो मोक्ष प्रसादक शास्त्र होगा वह मोक्ष के साधन का भी प्रतिपादन करेगा है नोक्ष का साधन क्या मतलब मोक्ष उत्पादक जो होगा वो का प्रतिपादन करेगा मोक्ष के साधन, साधन का प्रतिपादन करेगा और मोक्ष के साधन के साथ साथ कुछ बाधक भी होते हैं ना तो वो मोक्ष के जो बाधक हैं विरोधी है उनका भी प्रतिपादन करेगा जिसके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त करता है उसका भी प्रतिपादन करेगा तो ऐसा ले लेंगे सभी तो तो तो तो और वो जो वो स्वयम में प्रश्न है ईश्वर परिधान आये परिधान ईश्वर प्रधान क्रिया योग स्वाध्याय क्रिया योग है स्वयं क्रिया, तो क्रिया, और... क्रिया, क्रिया योग है ये स्वयं क्रिया योग है स्वयं तप क्रिया योग्य है स्वाध्याय क्रिया योग है ईश्वर प्रधान क्रिया योग है और यह समाधि का साधन है इसका साधन है योग भी कहा यहाँ पर योग का साधन होने से योग कहा प्रथम हो गया है तो ये सभी जो निषिद्ध कर्म तो करने ही नहीं है साधक को निषिद्ध कर्म पहले ही छूट जाते हैं और शास्त्र विहित कर्म करने हैं शास्त्र विहित करूंगी कैसे करने हैं काम भाव से करनी है कैसे करने हैं निष्काम भाव से करने हैं और उनको भी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके चलना है ना करूँगी ईश्वर को अर्पित कर दो फल भी उसको अर्पित कर दो फल कैसा कि पहले ये भावना करना कि ये प्रभु साथ में ही किया है इसलिए इसके फल से हमें कोई मतलब नहीं आपका नहीं आपका है सब कुछ किसी कर्म से यदि कोई फल प्राप्त होता है तो किसका है वो भगवान का ही है ऐसा ना अपने साथ कर्म का संबंध ना अपने साथ हम का संबंध सब कुछ मानता है आगे देखेंगे सही क्रिया योग हाँ, साथ। हाँ समाधि भावनाथ क्ले तनुकरणार्थ से और वह क्रिया योग है क्रिया योग क्यों है तो बताते हैं समाधि भावनाथ समाधि को भावित करने के लिए मतलब समाधि को निष्पन्न करने के लिए मतलब समाधि को प्राप्त करने के लिए किसके लिए है वह क्रियायोग समाधि को प्राप्त करने के लिए तथा क्लेश क्लेशनुकरणार्थ समाधि क्या? क्लेश अनुकरणार्थ वह क्रिया योग समाधि को सिद्ध करने के लिए तथा क्लेशों को हल्का करने के लिए है क्लेशों को छीण करने के लिए है तो पहले क्लेश हल्के होंगे कि पहले समाधि होगी इसलिए इस कार से कैसे लगाएंगे वह क्रिया योग क्लेशों को छीण करने के लिए तथा समाधि को प्राप्त करने के लिए होता है लग वह क्रिया योग क्लेशों को छीण करने के लिए तथा समाधि को प्राप्त करने के लिए होता है आगे देखेंगे तो क्लेशों को हल्का करने के लिए पंक्ति लगाएंगे सेव्य मान समाधि भावयती क्ले प्रातनु करोति यहाँ देखेंगे आसेव्य समाधि भावयती क्ले प्रातनु करोतीतनु ये चिवी प्रत्यांत है न तो प्रात चिवी प्रत्यांत है ये सुबंत और करोटी क्रियापद है तो प्रतनु और करोटी को बीच में दूरी चाहिए दो का अलग अलग है ना समास नहीं होगा मतलब इसलिए अलग अलग करना है मतलब क्रिया ऊपर रहते होगा लेकिन वो के साथ समास तो उसका नहीं है ऐसा मतलब है बताने का तो अब ये पाठ लगाएंगे तो यहाँ पर सह ही अस्यमाना आशभ्यमाना का अर्थ है अच्छी प्रकार आचरित अच्छी प्रकार सेवित अच्छी प्रकार सेवित कौन सह स्रिया योग अस्यमाना सह अच्छी प्रकार सेवित अच्छी प्रकार से सेवन से किया गया क्रिया योग अच्छे प्रकार से आचरण में लाया गया करोति क्लेशों को छीन करता है क्लेशों को छीन करता, करता है या क्लेशों को हल्का करता है क्या समाधि भाव्य और समाधि को निष्पन्न करता है पंक्ति लगेगी असेव्य माना सह अस्य माना अच्छी प्रकार से सेवन किया गया क्रिया या अच्छे प्रकार से आचरण मेला या गया क्रिया से क्या लेना है क्रियायोग। योग क्लेशान प्रत अनु करोटी क्लेशों को छिन्न करता है क्या समाधिम भव्य और समाधि की प्राप्ति कराता है है ना समाधि को निष्पन्न करता है आगे ध्यान देंगे तो क्लेशों को हल्का करता है क्लेश आगे बताए जाएंगे अविद्या अस्मिता राग द्वेश और अग्निवेश ये क्लेशों को छिंड कौन करता है क्लेशों को छीण करता है क्लेशों को हल्का करता है कमजोर करता है ध्यान देंगे जो काष्ठ काष्ट ज्ञान आग्नि सर्व करवाणी भस्म सात तो कुर्ते थी जैसे अच्छी प्रकार प्रज्नि काष्ठ को दब कर देती है ये थी क्या बोली समित वहाँ पर काष्ट है जैसे लकड़ी काष्ट को जला देती है तो ध्यान देना जल से भीग करके जो लकड़ी गीली होगी न जल से भीग करके जो लकड़ी भारी हो जाएगी जो काष्ट जल से युक्त होकर के भारी हो जाएगा तो अग्नि उसको शीघ्र जला सकती है नहीं। जल से भीगने पर जो काष्ठ भारी हो जाएगी तो अग्नि उसको शीघ्र नहीं जला नहीं सकती है अग्नि किसको शीघ्र जला सकती है जो काष्ट ऐसा हो हाँ सूखा हो हल्का हो उसको शीघ्र जला देगी रू बिल्कुल सूखी हल्की होती है ना कितनी देर लगती जलने में तो क्लेस ज्ञान रूपी अग्नि से जलते हैं किस जलते हैं तो ज्ञान रूपी अग्नि से क्लेश कब जलेंगे भारी रहते या हल्के होने पर छिड़ होने पर हल्के होने पर ना तो फिर क्लेश हल्के होने पर ज्ञान रूपी अग्नि से दग्द होंगे तो क्लेशों को हल्का पहले करना पड़ेगा तब ज्ञान रूपी अग्नि फिर ज्वलित होगी ज्ञान रूपी अग्नि कब उनको जलाएगी जब क्लेश हल्के होंगे और क्लेश हल्के किसके द्वारा होंगे द्वारा है न तो अब यही बात बता रहे हैं प्रतनुान क्लेसान प्रशान अग्नि ना करिष्यति इति आगे लगाएंगे प्रात अनुकृतान क्लेन छीण हुए क्लेशों को या तो हल्के हुए क्लेशों को हल्के हुए क्लेशों को प्रसंख्यान अग्निना का है ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा ज्ञान रूप हाँ ज्ञान रूप अग्नि क्या है विवेक ख्या ज्ञान रूप अग्नि क्या है विवेक ख्या एक सम्प्रज्ञात समाधिक एक अवस्था है तो लगाएंगे कि योगी ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा छीन हुए क्लेसों को दग्ध बीज कल्पान आप कि दग्ध बीज कल्पान का अर्थ है की जले हुए बीज के समान आप कर, कर, कर, करेगा ध्यान देंगे जो जले हुए बीज से अंकुर उत्पन्न होता है बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तो जिन बीजों से अंकुर उत्पन्न होता है यदि उन्ही बीजों को अग्नि से जला दिया जाए तो अंकुर उत्पन्न होगा नहीं, नहीं उत्पन्न होगा ना तो ये जो अविद्या आदि क्लेश हैं, इन्हीं से क्या है कि ये संसार की परंपरा चलती है इन्हीं से जन्म होती है दुख होते हैं जन्म प्राप्ति का कारण दुख प्राप्ति का कारण कौन है अविद्या आदि है जन्म प्राप्ति का कारण दुख प्राप्ति का कारण कौन है अविद्या आदि तो अविद्या आदि ही क्या है ये आपका ये समझिए कि संसार के बीच है संसार के बीच कौन है अविद्या आदि है तो ये क्या करते हैं जन्म नए जन्म को लेते हैं और दुख को देते हैं तो यदि ये, ये संसार का बीज जो अविद्या आदि है ये ज्ञान रूपी अग्नि से जलकर, कर ये ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध होकर के जले हुए बीज के समान हो जाए तब ये अपना कार्य कर पाएगा। जैसे जले हुए बीज अंकुर को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा ये जब जले हुए बीज के समान अविद्या आदि हो पाएंगे तब अविद्या अप आदि अपना कार्य कर पाएंगे अपना कार्य क्या है मतलब शरीर को देना दुख को देना ऐसा संसार में बंधन को करना पंक्ति लगाएंगे परिस्थिति कर लेंगे क्लेों को जले हुए बीज के समान आप प्रसोधर्मी करेगा आप प्रसोधर्मी करेगा मतलब कार्य करने में असमर्थ करेगा जले हुए बीज के समान आप प्रसोधर्म ना आप करेगा मतलब कार्य करने में कार्य, कार्य करने में असमर्थ करेगा तो किसे कार्य करने में असमर्थ करेगा क्लेशों को क्लेशों को क्लेशों को कार्य करने में असमर्थ करेगा है ना और किसके समान कार्य करने में असमर्थ होंगे के समान और तब्दीज के समान किसके द्वारा होंगे प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा विवेक ख्या रूप अग्नि के द्वारा तो प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा जले हुए बीज के समान कैसे क्लेश होंगे नहीं नहीं नहीं देखो एक दोबारा ध्यान देंगे प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा जो जले हुए बीज के समान अप्रसोधर्मी क्लेश होंगे तो अप्रसोदर्मी क्लेश कैसे होंगे जो प्रथनुकृत है कैसे है प्रथनुकृत है ना हलके है ना हल्के क्लेशन भी चलिए योगी ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा हल्के क्लेशों को या छीण हुए क्लेशों को जले हुए बीज के समान कार्य उत्पन्न करने में असमर्थ करेगा ठीक है अब हलके किसके द्वारा होंगे वो क्रिया योग के द्वारा पंक्ति लग गई अब ध्यान देंगे तेम अनुकरणा तेम से लेना है क्लेशानाम कलेश कलेशों के छीण हो जाने से क्लेशों के मतलब क्लेशों को छीण करने से या क्लेशों को हल्का करने से जब क्लेश हल्के हो जाएंगे ना तो पुनः क्लेष्टा पुनः क्लेशों से रहित या पुनः क्लेशों के संबंध से रहित पुनः क्लेशों के संबंध से रहित सत्य पुरुषान्यता ख्याति सत्य क्या है प्रसंख्यान अग्नि है ज्ञान रूप अग्नि है सत्य पुरुषान्यता का अर्थ है बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान और बुद्धि के साथ पुरुष का ज्ञान समझो बुद्धि में सुख होने पर सुखी कौन होती है वास्तव में जब बुद्धि में सुख है तो सुखी कौन होगी बुद्धि और बुद्धि के साथ पुरुष का तादात होने से बुद्धि के सुख को अपने में आरोप करके वो क्या मानता है सुखी अहम सुखी तो सुखी है कौन बुद्धि और बुद्धि के साथ पुरुष का तादात होने से वो बुद्धि के धर्म सुख का अपने में आरोप करके क्या समझता है सुखी अहम दुख बुद्धि में है तो दुखी कौन होगी बुद्धि तो दुख बुद्धि का धर्म जो दुख है उसका पुरुष अपने में आरोप करके क्या समझता है दुखी तो इस प्रकार ध्यान देंगे जो बुद्धि के साथ जो पुरुष का ज्ञान हो रहा है वो पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है वास्तविक स्वरूप का ज्ञान तो पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान जो होगा वो बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान है की जो है न की मैं सुखी नहीं हूँ दुखी नहीं हूँ ऐसा सभी से भिन्न में हूँ तो ये जो ज्ञान है ना बुद्धि से भिन्न जो पुरुष का ज्ञान है उसको शांति योग शास्त्र की भाषा में कहते हैं सत्य पुरुषान्यता झाति क्या कहते पुरुष का ज्ञान सत्य पुरुषान्यता झाति अविवेक ख्या कहा जाता है समझी लगेगी उन क्लेशों को छेड़ करने से या उन क्लेशों को हल्का करने ऐसी पुनः क्लेस ही पुनः क्लेश के सम्बन्ध से रहित फिर जो सत्य पुरुषान्यता ख्याति होगी वो तो क्लेश के संबंध से युक्त होगी तो क्लेश के संबंध से रहित कब होगी क्लेशों के तनु होने पर परेशान से लेना क्लेशान क्लेशों के तनु होने से पुनः क्लेश के संबंध से रहित सत्य पुरुष अन्यता रूप सूक्ष्म प्रज्ञा सूक्ष्म प्रज्ञा जैसे बुद्धि बुद्धि उस किस प्रकार की हो गयी है सत्य पुरुषान्यता ख्याति रूप सत्य पुरुषान्यता ख्याति रूप सूक्ष्म प्रज्ञा दृश्य से तू अग्रिया होती है सत्य पुरुष समाप्ता अधिकारा की समाप्त अधिकार वाली होकर समाप्त अधिकार वाली होकर के बुद्धि अधिकार का से कार्य बुद्धि के दो अधिकार हैं दो कार्य है कौन भोग और अफवर्ग अफवर्ग का मतलब मोक्ष भोग और मोक्ष दो बुद्धि के कार्य है विवेक ख्याति से मोक्ष हो गया अब बुद्धि का कोई कार्य शेष बचा तो समाप्त इगारह का अर्थ समाप्त हुए कार्य वाली समाप्त हुए कार्य वाली अथवा कार्य समाप्त होता है हो जाता है ना सूक्ष्म समाप्त हुए कार्य वाली होकर या किसकृत होकर के प्रति प्रसो प्रति प्रसवाय कल्पित मतलब प्रति प्रसो का अर्थ है यहाँ पर प्रति करने में समर्थ हो जाएगी मतलब अव्यक्त में लीन होने में समर्थ हो जाएगी प्रति प्रसव के लिए समर्थ हो जाएगी मतलब में लीन होने में से कर क्या है प्रकृति प्रकृति में लीन होने में समर्थ हो जाएगी तो प्रकृति में लीन किस अवस्था में होगी असम प्रज्ञात कब किस अवस्था में, में होगी तो प्रति आए तो ये ये प्रसव कर उत्पत्ति और ये विपरीत है ना जहाँ से उत्पन्न हुआ उधर ही लीन होना की प्रकृति में लीन होने में समर्थ हो जाएगी कौन समर्थ हो जाएगी हाँ तो यहाँ पर सुख प्रज्ञा ख्याम प्रज्ञा ये कल फिर सत्य क्रिया का करता है, है तो पंक्ति लगाएंगे क्लेशों के क्लेशों के हल्का होने से, पुनः क्लेश के संबंध से रही सतुषान्यता ख्याति होकर यथा समाप्त हुए कार्य वाली होकर अव्यक्त में लीन होने में समर्थ हो जाएगी है नितु समर्थला ये सूत्र है न समर्थ अर्थ में है ना ये डाता यथा पूर्वम अकल्पय अच्छा तो समर्थ हो जाएगी कौन असमर्थ हो जाएगी बुद्धि तो सब बता दिया अभी ये क्या होगा अभी क्रिया योग के अनुष्ठान से क्लेश हल्के होंगे और क्लेश हल्का होने से क्या है क्लेश हल्का होने से क्या होगा समाधि होगी ना तो समाधि जो है सबसे पहले संप्रज्ञात समाधि की स्थिति बताई सत्यपुरुषान्यता ख्याति क्लेश के, के हल्का होने पर क्या होगी समाधि तो सत्य पुरुषान्यता ख्याति रूप कौन हुई ये सम्प्रज्ञात समाधि होगी और इसके बाद क्या होगा अव्यक्त में लीन होने में तो असम तो समाधि तो है ना तो क्लेश के हल्के होने पर समाधि ऐसा देखो ये भाषण ने समझा दिया अब देखिए कौन है वे कलेस कौन है जिनकी जो क्लेस क्रिया योग के अनुष्ठान से क्षीर्ण होते हैं वे क्लेस कौन है गीता का पाठ करना भी क्या है प्रेम से ये भी स्वाध्याय है न भगवान नाम जब करना भी स्वाध्याय है शरणागति सब स्वाध्याय है सब निष्काम भाव से हो तो इनसे ही रास्ता खुल जाता है आगे का श्रद्धा भक्ति समर्पण पूर्वक होना चाहिए है ना? समर्पण पूर्वक होना चाहिए और प्रभु प्राप्ति के लिए तत्परता भी होना चाहिए अब आदमी को कोई किसी को लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो कितनी व्याकुलता होती है जब कोई उसको अभी उसको नहीं मिलती कितना परेशान होता है ऐसे परमात्मा के नाम मिलने पर ऐसी व्यथा भी रोकनी चाहिए ऐसा हो है ना मीरा को आता है कि उसका पूरा बिस्तर आसमो से घीग जाता था ना तो उसको नींद अच्छी लगती थी ना तो नींद अच्छी लगेगी ना भोजन अच्छा लगेगा ये स्थिति होती है कहीं तब कहीं कुछ आगे आध्यात्मिक का रास्ता खुलता है घर पेट धंधा रखा करके और ये श्रवण मनु से कुछ नहीं होता है तीन तीन बार पेड़ खुला चला है ऐसे कुछ नहीं होगा खूब गिर बहुत गिर होना चाहिए ईश्वर के बिना खूब पैसा बहुत कष्ट बहुत ग्य होनी चाहिए अच्छा नहीं लगेगा संसार तब कहीं वो वह उधर का मार्ग आगे तो खुलता है है ना तो वैसे कुछ नहीं होगा जैसे लोग सोचते हैं कि सब पढ़ते रहेंगे और पेट फुला फुला कर खाते रहेंगे छह साल, तो कुछ नहीं है सब तो तो तो तो तो तो तो लोग अच्छे तो पूजन करना सब कुछ होगा अब ध्यान देंगे वे कल कौन है वेकलेस कौन है कि अंतो वाह हुआ की आचास है और किसमें और वे कौन है नाम पूछा गया हुआ कियता हुआ यहां चार यहाँ कितने हैं यहां संख्या पूछी गई यह बताते हैं कौन बताते हैं सूत्रकार अविद्या स्मारागत द्वेशंच पंच क्लेसा है ना क्लेश आ रहे हैं क्लेश देखिए तो अब औणिका में प्रथम प्रश्न क्या है क्लेश कौन है तो अविद्या अस्मिता रागव द्वेशन तो हुआ था ना और कितने हैं तो ये, अविद्या अस्मिता रागत द्वेश और अभिनिवेश पांच क्लेश हैं, है ना? नच्छा जी क्लेस हैं ये तो ये प्रसंख्याग्नि के द्वारा क्या होगा की छेड़ हुए क्लेस जले हुए बीज के समान होते हैं ना, जल जाएंगे ये जाएं। तो क्लेशों को देखेंगे क्लेशा पंच विपर्याथ पंच विपर्या है ना तो क्लेशा से पंच क्लेशा समझ लेना भाषण में कलेशा ही लिखा है पर पंच क्लेशा समझ लेना पांच क्लेश इनका अर्थ है पंच विपर्य तो क्लेश कर्थ विपर्य विपर्य अर्थ है मिथ्या ज्ञान विपर्य का क्या अर्थ है जब पांचों की परिभाषा भाष्य में आ जाए तब यदि याद दिलाओगे तो फिर विपर्य पद को समझा दिया जाएगा, है ना पांचों का व्याख्यान होने के बाद में पंच क्लेशा कर यहाँ पर क्लेशा भाष्यकार ने उद्धृत किया पंच को उदृत नहीं किया ना तो विज्ञान भिक्षुक रहते हैं इससे ये याद होता है की सूत्र में पंच और क्लेश ये असमस्त पद है दोनों है ना उनका कहना है असमस्त है समझते नहीं, नहीं। है वाचस्पति कुछ नहीं कहतेमानी से क्या लेना है ये क्लेश्ञ अनुरूप हुए ना पांचो क्लेश कैसे है मिथ्या ज्ञान रूप है संध्यमाना कर्थ है अभिव्यक्त होते होकर अभिव्यक्त होकर ते कर्थ हुए क्लेश हुए पांचो क्लेश अभिव्यक्त होकर हुए पांचों क्लेश अभिव्यक्त होकर देखो कभी राग अभिव्यक्त होता है कभी द्वेष अभिव्यक्त होता है अभिनिवेश आगे आएगा अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु अभिनिवेश का क्या अर्थ है यह सबको बना रहता है छोटे बच्चे को भी ऐसा करो है चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो बच्चा हो बूढ़ा हो सब में बना रहता है ये भी जानना चाहिए अभिनिवेश तो राग राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता आगे आएगा अस्मिता का सामान्य अर्थ ये समझेंगे की बुद्धि के साथ ही पुरुष को समझना बुद्धि के साथ साथ आत्मा को समझना हाँ। बुद्धि के साथ ही उसको समझना तो ये ध्यान देंगे कि अभिव्यक्त होकर हो हो के वे अभिव्यक्त होकर वे कलेष अभ्य होकर वे कलेष गुण के कार्यों को दृढ़ करते हैं गुणों के कार्यों को गुण कौन है सतुरस्तम है ना योग शास्त्र के अनुसार सब कुछ गुण ही करते हैं कौन करता है गुण ही करते हैं अब जब कहा जाए कि यह बुद्धि करती है प्रकृति करती है तो कोई भेद नहीं है कहने में क्यों मिट्टी के कार्य घट को क्या कह देते हैं मिट्टी तो गुणों का कार्य प्रकृति गुणों के कार्य बुद्धि को क्या कह देते हैं ना और प्रकृति त्रिगुणात्मा का इसलिए प्रकृति को भी गुण कह देते हैं प्रकृति त्रिगुणात्मा का इसलिए प्रकृति को गुण कह देते गुणों के कार्य बुद्धि को भी क्या कह देते हैं गुण कह देते हैं तो बात ऐसी है तो गुण के कार्य दो है भोग और मोक्ष हाँ भो गोरपर्ग वे अभिव्यक्त होकर गुण के कार्यों को गुणों के कार्य को दृढ़ करते हैं गुणों के कार्य को दृढ़ करते हैं कौन ये हाँ मोक्ष के साधन में राग हो जाए ना तो उधर जो है दृढ़ आ जाएगी संसार में राग आ जाए तो उधर दृढ़ता जा आ जाएगी ऐसा समझ लेंगे ठीक है वे अभिव्यक्त होकर गुण के कार्य को दृढ़ करते हैं परिणामम अवस्थापय थी कि इसका अर्थ है कि परिणाम रूप प्रवाह को चलाते हैं परिणामम करते परिणाम रूप प्रवाह अवस्थापिय चलाते हैं परिणाम के प्रवाह को परिणाम रूप प्रवाह को चलाते हैं परिणाम रूप प्रवाह को चलाते हैं कौन ये क्लियर इसको चलाते हैं परिणाम रूप प्रवाह को चलाते हैं ध्यान देना गुणों की हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं होती है गुणों का परिणाम होता रहता है कभी शत्रु अधिक है और अन्य दो गुण गुण है और कभी क्या होगा रज अधिक हो जाएगा और गुण न्यून हो जाएंगे और कभी तम अधिक हो जाएगा और दो गुण न्यून हो जाएंगे तो गुणों का परिणाम चलता रहता है अच्छा तो उसमें आदि क्लेशों के कारण ही चलता रहता है परिणामम और स्थापय का अर्थ है की परिणाम परिणाम रूप प्रवाह को चलाते हैं किसका परिणाम गुणों का Mid गुणों के परिणाम रूप भी प्रवाह को चलाते हैं कौन चलाते हैं क्लेश हाँ ये जो है ना दृढ़ी अवस्थापियंति इन क्रियाओं का कर्ता करता है कहा कार्य है ना दे दे कार्य कारण स्रोत उन्नम उन्नमयंती कार्य कारण के स्रोत को उत्पन्न करते हैं कार्य कारण के स्रोत को उत्पन्न करते हैं या कार्य कारण के प्रवाह को उत्पन्न करते हैं कार्य कारण का प्रभाव ध्यान देना प्रकृति से महत्व महत्व से अहंकार <coughs> तो प्रकृति से महत्व उत्पन्न हुआ तो यहाँ कारण कौन हुआ प्रकृति और कार्य कौन हुआ महत्व कार्य हो गया और माह से जब अहंकार उत्पन्न हो गया तो महा बन गया है ना? की निका अच्छा वो कार्य है और अहंकार की अपेक्षा अच्छा कारण है तो और इसी प्रकार क्या है कि अहंकार से कार्य सुंदरियाँ पंचतन मात्राएं पंचन मात्राओं से पंचभूत जो कार्य कारण का प्रवाह चलता रहता है ना ये सब क्या ही है ये प्रवाह चलता रहता है इस समि में और व्यक्ति में भी क्या है की कुछ ना कुछ तो पंच व्यक्ति करता ही रहता है वही वही वही वही वही है वही है, वही है। वही <ण्रख देख>। कार्य कारण स्रोत तो उन्नमयंती कि कार्य कारण के प्रवाह को चलाते रहते हैं या कार्य कारण के प्रभाव को उत्पन्न करते रहते हैं कौन क्लेश परस्परा अनुग्रह तंत्री भू है अनुग्रह तंत्री भू करते हैं कि परस्पर के सहायक होकर परस्पर के या परस्पर में मिलकर कर्म विपाकम क्या अभी निर्णय की क्या परस्परा अनु क्या परस्परा अनुग्रह तंत्री भूमि करेंगे और परस्पर में मिलकर कर्म विपाक और परस्पर में मिलकर कर्म विपाक को निष्पन्न करते हैं और परस्पर में मिलकर कर्म विपाक को निष्पन्न करते हैं कर्म विपाक करते कर्म का फल और परस्पर में मिलकर कर्म के फल को निष्पन्न करते हैं या परस्पर में मिलकर कर्म के फल को देते हैं कर्म के फल को निष्पन्न करते हैं कर्म का फल तीन आएगा जात्यायु होगा जाति मतलब जन्म में कर्म का फल एक तो है जन्म किसी योनि में जन्म होगा एक जन्म हो गया कर्म का फल दूसरा आयु उसकी आयु कितने वर्ष होगी और भोग सुख दुख जन्म आयु और भोग ये तीन कर्म के विपाक है कर्म के फल है योनि में जन्म होगा मनुष्य कैसा और आयु कितनी होगी और उसको सुख कैसे मिलेंगे कर्म का फल है आगे देखेंगे ये हो गया सूत्र और तृतीय सूत्र में अविद्यामिता है ना तो इसमें से जो इनका वर्णन अब आगे आएगा ये पढ़ जाओ उसने ये अविद्या अविद्याम प्रसुप्त क्ले पंच है नाम बोलो दारा दारा नाम। तो ये अविद्या से उत्तर कितने हुए चार चार। उत्तर मतलब परवर्ती अविद्या से बाद में चार कौन कौन हुए तो बताते हैं कि इन चारों का उत्पत्ति का कारण अविद्या है चारों की उत्पत्ति का कारण क्या है हाँ चारों का उत्पत्ति स्थान अविद्या है क्योंकि अविद्या के होने पर ही ये चारों होते हैं अविद्या के होने पर ही क्या होते हैं चारों होते हैं और आगे अविद्या का स्वरूप पांचवें सूत्र में बताया जाएगा है न अविद्या जो है का स्वरूप अविद्या किसे कहते है पांचवे में बताया जाएगा अनित्य को नित्य समझना अपवित्र को पवित्र समझना ये सब क्या है ये अविद्या है अनित्य जो संसार है उसको क्या समझ लेना नित्य समझ लेना बंधन कारक दुखदायक जो संसार है उसको क्या समझ लेना सुखदायक समझ लेना ये सब अविद्या है तो अब देखेंगे उतने राम क्षेत्र उत्तरे शाम का क्या अर्थ है कि उत्तर में कहे गए कौन अस्मिता आदि अस्मिता आदि चारों का क्षेत्रम कर से उत्पत्ति स्थान अस्मिता आदि चारों का उत्पत्ति स्थान अविद्या है अरे क्या बोल दिया मैंने किसका अस्मिता आदि चारों का उत्पत्ति स्थान कौन है क्षेत्रम कर से उत्पत्ति स्थान क्षेत्र क्षेत्र को कहते है ना खेत होता है उत्पत्ति स्थान अब एक देखेंगे ये ये जो है ना प्रसुप्त तनु विचिन्नोदारा तो ये क्लेसों के चार रूप बताए जाएंगे आगे कौन प्रसुप्त तनु विन्न और उधार इन चार रूपों वाले क्लेश होते हैं क्लेश के चार रूपों का वर्णन भाष में किया जाएगा लगाएंगे प्रसुप्त तनु विन और उदार रूप वाले उत्तरे शाम प्रसुप्त तनु विन्न और उदार रूप वाले अस्मिता आदि चार क्लेशों की उत्पत्ति स्थान अभिज्ञा लग गया प्रसुप्त तनु विन तथा उदार रूप वाले अस्मिता आदि चार क्लेशों का उत्पत्ति स्थान है तो चार क्लेशों का उत्पत्ति स्थान कौन है और चार क्लेश कैसे प्रसुप्त तनु विचिन्न और उदार रूप वाले क्लेशों के चार रूप बताए गए अस्मिता आदि चार रूपों को भाष्य के सारे समझेंगे सूत्रार्थ हो गया अब देखेंगे यहाँ पर भाष्य में अत्र अत्र का अर्थ है इनमें इनमें अविद्या आदि पांच क्लेशों में अत्र कर्थ है अविद्या क्षेत्र में क्षेत्र ही क्षेत्र प्रसो भूमि कर्ज उत्पत्ति स्थान प्रसव भूमि ही उत्तरे शाम और उत्तरे शाम से लेना है अविद्यादि नाम चतुर्विद कल्पा नाम उत्तरे शाम से क्या लेना है अस्मिता आदि नाम चतुर्विद कल्पा अस्मिता आदि चार प्रकार अस्मिता आदि चार प्रकार या अस्मिता आदि चार भेद अब ध्यान देंगे अब रिस पंक्ति लगाइए इसको प्रसुप्त तनु विन तथा उदार इन चार रूपों वाले क्या कहेंगे चतुर्विध कल्पा नाम करते चार रूप वाले कौन प्रसुप्त तनु विचिन्न तथा चतुर्विध कल्पा नाम करते चार रूफ वाले अर्थात प्रस्तुत तनुविच्छिन्न तथा उदार रूप वाले अस्मिता आदि का उत्पत्ति स्थान कौन है अभी जा। लग जाएगा जी इच्छा। इसमें तो कल्पा नाम उसमें कल्पिता नाम है थोड़ा दिखाओगे दिखाओ उसमें भी कल्पिता नाम है लगे किस तो तरह ठीक है चतुर्विद कल्पिता नाम लग जाएगा अस्मिता नाम चार प्रकार से कल्पित या चार प्रकार की मानी गई है ना चतुर्विद कल्पिता नाम है ना तो चार प्रकार से मानी गई कर लेंगे क्या कहेंगे चार प्रकार से मानी गए प्रसुप्त तनु विन और उदार इन चार प्रकार के माने गए अस्मिता आदि का प्रसुप्त तनु विन और उदार इन चार प्रकार से माने गए अस्मिता आदि का चतुर्विद चार प्रकार कल्पिता नाम माने गए चार प्रकार से माने गए चार प्रकार से माने ऐसा लगाइए फिर चार प्रकार से माने गए प्रसुप्त तनु विचिन्न तथा उदार रूप अस्मिता आदि का चार प्रकार से चार प्रकार से माने गए प्रसुप्त तनु विन तथा उदार रूप अस्मिता आदि की लग गया हाँ चार प्रकार से माने गए या चार रूप या और जो कल्पना मेरे वैसा लगा लेना चार रूप वाले प्रसुप्त तनु विचिन्न तथा उदार अस्मिता आदि का दोनों लग जाएगा कोई समस्या नहीं है चलो अब ध्यान देंगे तो चार रूप बताए गए ना चार रूप में प्रथम रूप क्या है प्रसुप्त प्रसुप्त रूप है ना ध्यान देंगे प्रसुप्ति अवस्था वाले अस्मिता आदि क्लेशों को प्रसुप्त कहेंगे जैसे सुसुप्ति अवस्था वाले को सुसुप्त कहते हैं ना सुसुप्ति अवस्था वाले को सुसुप्त तो प्रसुप्ति अवस्था वाले को क्या कहेंगे ध्यान देंगे प्रसुप्ति अवस्था वाले अस्मिता आदि चार क्लेशों को प्रसुप्त कहेंगे शत्रकार है उन चारों में प्रसूप्ति अवस्था क्या है क्लेशों की प्रसुप्ति अवस्था प्रसुप्ति अवस्था वाला क्लेश होगा प्रसुप्त प्रसुप्ति अवस्था वाला क्लेश क्या होगा प्रसुप्त और उनकी अवस्था को क्या कहेंगे बस भेदाया पदों का हाँ उन चारों में से प्रसुप्ति अवस्था क्या है तो बताते हैं चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठान चित्त में शक्ति मात्र से स्थित चित्त में शक्ति मात्र से स्थित क्लेशों चित्त में शक्ति मात्र ऐसी स्थिति क्लेशों को वीतभुक्ता की प्राप्ति शक्ति मात्र प्रतिष्ठा नाम नाम ये नाम का विशेषण है विशेष का अध्याय कर लेंगे चित्त में शक्ति मात्र से स्थित क्लेशों का बीज रूपता को प्राप्ति क्लेशों की बीज रूपता को प्राप्ति मतलब क्लेश बीज रूप से रहे क्लेशों का बीज रूप से रहना बीज रूप से रहना मतलब वो कारण रूप से तो रहना कार्य रूप से नहीं रहना कार्य रूप से ध्यान देंगे होता क्या है की कभी कभी किसी के प्रति राग होता है तो जिसके प्रति राग होता है उसके प्रति द्वेष होता है क्या एक काल में एक व्यक्ति के प्रति राग है तो उस काल में उसके प्रति द्वेष है क्या तो इसका मतलब ये है कि कभी भी द्वेष आपका नहीं होगा क्या नहीं। तो द्वेष उस समय है लेकिन शक्ति माठ से स्थित द्वेष रूप को प्राप्त हो गया है अब शक्ति माठ से स्थित बीज शक्ति रूप को, को प्राप्त हो गया है उस समय राग होता है, तो है। नहीं, नहीं होता है लेकिन राग कभी भी नहीं होगा क्या है सब कुछ चित्त में पड़ा हुआ है राग भी पड़ा हुआ है और द्वेश भी पड़ा हुआ है लेकिन उस समय क्या है कार्य रूप में नहीं है तो शक्ति मात्र से स्थित राज का बीज रूपता को प्राप्ति बीज रूपता को प्राप्ति मतलब रूप को प्राप्त हो गया है वो कार्य रूप में अपने नहीं है ऐसा समझेंगे आप अब देखेंगे अभी चित्त में चित में शक्ति मात से स्थित क्लेशों को चित्त में शक्ति माथ से स्थित क्लेशों को बीज रूपता की प्राप्ति क्लेशों को बीज रूपता की प्राप्ति चित्त क्लेश कैसे स्थित चित्त में पहले कैसे स्थित चित्त में शक्ति मात्र ऐसी स्थिर क्लेशों को बीज रूपता की प्राप्ति क्लेशों को किस रूपता की प्राप्ति और बीज रूपता की प्राप्ति किन क्लेशों को जो शक्ति मात्र से स्थित है हाँ शक्ति मात्र से स्थिर क्लेशों को बीज रूपता की प्राप्ति मतलब सूक्षरता की प्राप्ति अर्थात वो अभी कार्य रूप में नहीं गया यह ध्यान देना जन्म जन्मांतर से क्या है राग द्वेश पड़े हुए है सामान्यता पुरुष का स्त्री के प्रति राग और स्त्री का पुरुष के प्रति राग पड़ा रहता है जन्म जन्मांतर से पड़ा है लेकिन बचपन में पता चलता है उस प्रकार के राग विशेष का लेकिन वो तो क्या अच्छे है वो उस समय राग कैसा है वो शक्ति मार्ग से स्थित है और विद्रूपता को प्राप्त है यौवन अवस्था आने पर वो उद्वुद्ध हो जाएगा ऐसा समझ लेना चित्त में शक्ति मार्ग से स्त्री क्लेशों की बीज रूपता को प्राप्ति क्लेशों की बीज रूपता को प्राप्ति या क्लेसों को बीज रूप से रहना क्लेशों को बीज रूप, रूप से रहना अब देखेंगे आलम्बने सम्मुखी भावा आलम्बने तस्य सम्मुखी भावा है ना? इसका मतलब है आलम्बन के होने पर आलम्बन के होने पर जैसे मान लीजिए कि शत्रु के प्रति द्वेष मित्र के प्रति ये सामान्यता रहता है तो कभी क्या है कि बहुत दिनों से शत्रु सामने नहीं आया शत्रु की चर्चा नहीं सुनी तो क्या लगेगा कि अभी द्वेष नहीं है और वही जो है ना द्वेश का आलम आलम्बन द्वेश का आलम्बन शत्रु यदि मिल जाए तो फिर क्या होगा तो सत्र हो जाएगा ना तो वही आलम्बनी अर्थ है की आलम्बन के होने पर सत्य सम्मी भावा आलम्बन के होने पर क्लेश आलम्बन के होने पर क्लेश का अभिव्यक्त होना समूही का से अभिव्यक्त होना और से के होने पर क्लेश का अभिव्यक्त होना उ, उसका जागरण होना है आलम्बन के होने पर क्लेश का अभिव्यक्त होना ही जागरण होना है या तो प्रबोध होना है किसका प्रबोध हो गया क्लेश प्रबोध होना मतलब जागरण होना अर्थात कार्य रूप में आना की आलम्बन के आने पर क्लेश का अभिव्यक्त होना ही जागरण होना है लगेगा कि की के होने पर जैसे कि मित्र के प्रति राग होता है बहुत दिनों से मित्र को देखा नहीं सुना नहीं तो लगेगा राग समाप्त हो गया और राग का आलम्बन जब मित्र सामने आ गया तो फिर क्या हो जाएगा वो राग अभिव्युक्त हो जाएगा है ना तो क्लेश अभिव्यक्त हो जाएगा और इससे पहले किस रूप में था वो बीज रूप में छत्ती मासित होकर के बीज रूप में था अच्छा ये बात समझ में आई है हाँ ये समझ लेंगे पे अभी आलम्बने आलमन सामने आने पर आलम्बने करके आलम्बन के उपस्थित होने पर अभिमुखी भावा आलम्बन उपस्थित होने पर क्लेश का अभिव्यक्त होना क्लेश का सुबोध है आलम्बन उपस्थित होने पर टस्ट सम्मुखी भावा क्लेश का अभिव्यक्त होना क्लेश का प्रबोध है क्लेश का जागरण है क्लेश का कार्य रूप में होना है अब प्रसुप्ति रूप रहा नहीं, नहीं रहा अब ध्यान देंगे तो ज्ञान रूपी अग्नि किसको जलाएगी ज्ञान रूपी अग्नि के किसको जलाएगी क्लेशों को तो जो जो क्लेशों का प्रबोध होगा उनको जलाएगी जलाएगी या बीज रूप से जो क्लेश रहेंगे उनको जलायेगी खूब खूब क्लेश बढ़े रहते तो ज्ञान रूपी अग्नि होगी बीज रूपये जो रहेगा अभी तो बीज रूप से किसके द्वारा होगा वो क्रिया योग के द्वारा क्रिया योग के द्वारा क्लेशों को सनु करना है मतलब बीज रूप से करना है तब ज्ञान अग्नि उनको जला पाएगी, पंक्ति लगाई गई यही बता बताया जा रहा है प्रसंख्यान अच्छा चलो ध्यान देंगे कि जिस योगी का क्लेश रूप बीज ज्ञान अग्नि से चल गया है जिस योगी का क्लेश रूप बीज ज्ञान अग्नि से जल गया है तो आलम्बन सम्मुख होने पर आलम्बन सम्मुख होने पर उसके रागद्वेश अभ्यक्त होंगे जैसे आपके पास गेहूं के बीज यदि दर्द हो जाए तो आलम्बन उपस्थित होने पर आलम्बन क्या है भूमि है ना? भूमि जल वायु सब है ना गेहूं का बीज आपके पास जला हुआ हो, तो उसपे गेहूं का पेड़ होगा आलम्बन भूमि आदि मिलने पर भी नहीं होगा हो ना तो वही जिसके रागत के बीज जल गए ना तो फिर उसका आलम्बन सम्मुख आने पर भी कोई विकास होगा पंक्ति लगाएंगे प्रसंख्या बता का अर्थ है ज्ञान रूप वाले या विवेक छाती रूप अग्नि वाले वक्त कर लें है? है ना लगाएंगे दंड क्लेश बीजे जले हुए क्लेश रूप बीज वाला जले हुए क्लेश रूप बीज वाला कौन होगा प्रसंख्या ये विवेक छाती रूप अग्नि वाला प्रसंख्यान बता है ना विवेक जले हुए क्लेश रूप बीज वाला जले हुए क्लेश रूप बीज वाला ज्ञान रूप अग्नि वाला योगी लग जाएगा जले हुए क्लेश रूप बीज वाला विवेक छाती रूप अग्नि वाला योगी आलम्बने सम्मुखी भूते अपनी आलम्बन सम्मुख होने पर भी यहाँ सम्मुखी बहुत सप्तमंत्र है आलम्बन सप्तमंत्र है ना तो यहाँ आलम्बन आलम्बन आलंग्ण को सम्मुख होने पर और वहां सम्मुखी जो था ना वो प्रबोधा के साथ संबंध था उसका है ना आ, वो प्रथमांत के साथ है. कि आलम्बन के सम्मुख होने पर भी असह पुनः न असू पुनः अस्ति असौ पुनः न अस्थि कर्त है की यह प्रबोध पुनः नहीं होता है दोबारा लगाएंगे जले हुए क्लेश रूप बीज वाले ज्ञान रूप अग्नि वाले योगी का जले हुए क्लेश रूप बीज वाले ज्ञान रूप अग्नि वाले योगी का आलम्बन सम्मुख होने पर भी आलम्बन सम्मुख होने पर भी असौ पुणा न अस्थि या प्रबोध पुना नहीं होता है प्रबोध है ना तो क्लेश का प्रबोध सुना नहीं होता है प्रबोध है और क्लेश तो दोबारा लगाएंगे ऐसा लगाओ थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी आलम्बने आलम्बन के सम्मुख होने पर भी आलम्बन कौन हुए शत्रु मित्र शत्रु मित्र ऐसे इतनी अपनी वस्तु की आलम्बन सम्मुख होने पर भी जले हुए क्लेश रूप बीज वाले ज्ञान अग्नि वाले योगी का योगी के क्लेश का पुनः जागरण नहीं होता है या योगी के क्लेश का पुनः प्रबोध नहीं होता है असोस प्रबोध किसका प्रबोध क्लेश का किसका क्लेश योगी का आलम्बन सम्मुख होने पर भी या आलम्बन उपस्थित होने पर भी जले हुए बीज वाले ज्ञान रूप अग्नि से युक्त योगी का अग्नि का बन नहीं रहा इन दुबारा कैसे इसको लगाएं ज्ञान रूप अग्नि मतुप प्रत्य है ना मथुप प्रत्यय है तो, ये तो योगी को तो ही लगाएंगे चल दोबारा देखो जले हुए क्लेश रूप बीज वाले ज्ञान रूप अग्नि से युक्त योगी के क्लेशों का पुनः प्रबोध नहीं होता है आलम्बन भूते होते आलम्बन के सम्मुख होने पर भी जले हुए क्लेश से रूफ रूप बीज वाले ज्ञान रूप अग्नि से युक्त योगी का ज्ञान रूप अग्नि से युक्त योगी के क्लेश का पुनः प्रबोध नहीं होता है क्लेश का पुनः प्रबोध नहीं होता पुनः उसका क्लेश का प्रबोध होने का मतलब है कि वो राग हो जाना तो हो, होगा उसका नहीं होगा और बताते हैं दग बीज कुटा प्ररोहा की जले हुए बीज का अंकुर कैसे हो सकता है जले हुए बीज का अंकुर हाँ तो यहाँ तो मतलब है कि जले हुए बीज का अंकुर कैसे हो सकता है तो उसका क्लेश जो है जले हुए बीज के समान है वो अपना कार्य नहीं कर सकता है अतः इस कारण से छीण कलेशा की छीण क्लेश वाला योगी छीन क्लेश वाला यहाँ छीण ज्ञान रूप अग्नि की चर्चा आई है तो इसलिए नष्ट हुए क्लेश अर्थ कर लेना का मतलब हल्का नहीं है बल्कि नष्ट है क्योंकि ज्ञान अग्नि की चर्चा आ गई ना इसलिए नष्ट हुए क्लेश वाला योगी कुशला कुशला करते सिद्धा नष्ट वे क्लेश वाला योगी सिद्ध तथा अंतिम देव है ऐसा कहा जाता है। शरम है अंतिम देव नष्ट वे क्लेश वाला योगी सिद्ध है और अंतिम देव वाला है ऐसा कहा जाता है उसकी अंतिम देह है मतलब ये जो क्लेश है ये पुनः क्या है अपना कार्य नहीं कर पाएंगे उसको नूतन शरीर नहीं दे पाएंगे ये बताना है। अब आप बोलिए प्रश्न ये कहते हाँ हाँ हाँ जी जो दर्द होने के बाद जब वो कुछ स्तर में पहुंच जाएगा वो उनसे नीचे गिरने का कोई संभावना नहीं रहता जैसे कि ये की जैसे बताया जब जल आएंगे ना, ना। तब वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे लेकिन जलेंगे किससे विवेक ख्याति के द्वारा और विवेक ख्याति के द्वारा जब जलेंगे तो विवेक ख्याति के लिए तो बहुत सारा अभ्यास करना पड़ेगा बहुत सारा अभ्यास करना पड़ेगा पूरा संसार भूलना पड़ेगा सब कुछ छोड़ करके उसमें ही लगना पड़ेगा तो जल जाएंगे जलने पर कार्य नहीं कर पाएंगे वो और यदि कहीं कार्य करके देखे जाते हैं इसका मतलब ये मतलब हो गया और ठीक है ओम पूर्ण मद